रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद योगिन विस्मयपूर्वक काष्टवत मौन बाहर खड़े थे उसी समय ठाकुर ने एक व्यक्ति को आदेश दिया जो लोग बाहर खड़े हैं उन्हें भीतर बुला लाओ बाहर योगिन के अतिरिक्त और कोई नहीं था बुलाए जाने पर वे भीतर आकर बैठ गए सत्प्रसंग समाप्त होने पर दूर से आए भक्त चले गए तब श्री राम कृष्ण के पास आए और स्नेहपूर्वक उनका परिचय पूछा परिचय पाकर वे आनंदपूर्वक बोले अब तो तुम हमारे पहचान के ही घर के हो जी उन दिनों मैं तुम्हारे घर कितना जाता था भागवत पुराण आदि सुना करता था तुम्हारे घर के बड़ों में से कोई कोई मेरा बहुत आदर आतिथ्य करते थे फिर अवशिष्ट लोगों को योगिन का परिचय देते हुए कहा ये लोग दक्षिणेश्वर के सावर्ण चौधरी हैं उन दिनों इनके प्रताप से बाघ और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे ये लोग लोगों की जात ले दे सकने की क्षमता रखते थे सभी बड़े भक्तिमान भी थे घर में कितना भागवत पुराण आदि हुआ करता था जान पहचान हुई अच्छा हुआ यहाँ आया जाया करो सदवंश में जन्म है तुम्हारे सारे लक्षण अच्छे हैं अच्छा आधार है भगवत भक्ति खूब होगी तब से योगिन ठाकुर के पास बारंबार आवागमन करने लगे किंतु बिना दूसरों को बताए अत्यंत गोपनीयता के साथ क्योंकि दक्षिणेश्वर के लोगों की दृष्टि में ठाकुर पागल थे और उनके मतानुसार जाति विचार नहीं मानते थे अतः योगिन को भय था कि उच्च वंश के होकर भी वे इन पागल के पास आना जाना करते हैं इससे घर के लोग कहीं कोई विघ्न या बखेड़ा पैदा न करें परंतु यह बात धीरे धीरे सबको ज्ञात हो गई और समवयस्कों ने हंसी उड़ाना भी शुरू कर दिया फिर भी योगिन पीछे नहीं हटे सौभाग्यवश माता पिता ने सब कुछ जान भी रुकावट न डाली क्योंकि वे जानते थे कि बाधा देना व्यर्थ है बात प्रकट हो जाने पर भी स्वभावतः निर्जनता प्रिय योगिन कब आते और कब जाते थे किसी को पता तक नहीं चलता था यहाँ तक कि ठाकुर के भक्तों के लिए भी यह अज्ञात ही रहता था ठाकुर के दिव्य संग के फल स्वरूप उनके मन में वैराग्य का संचार हुआ और प्रवेशिका परीक्षा के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना बंद कर देना चाहा कोरे पढ़ने लिखने में भला मन भी कैसे लगे ठाकुर ने उन्हें जिस भाव में रंगा था उसके साथ लौकिक शिक्षा का सामंजस्य करना कठिन था उन्होंने ठाकुर से सुन रखा था कि काम कांचन का त्याग किए बिना ईश्वर प्राप्ति की आशा तक करना व्यस्त है इधर सांसारिक अभाव में उन्हें बड़ा ही कष्ट दे रहा था बहुत सोच विचार के बाद अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विवाह करके संसार में लिप्त न होने पर भी परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी करना आवश्यक है पर हाँ शेष समय वे साधन भजन में ही बिताएंगे। मन ही मन ऐसा निश्चय करने के बाद उन्होंने पिता को यह बताया और उनकी अनुमति लेकर अनुमानतः अठारह ईस्वी में नौकरी की तलाश में कानपुर अपने मौसा के घर आए परंतु वहाँ कुछ महीने तक प्रयास करने के उपरांत भी कोई फल न हुआ इससे कहा जाए योगिन को सुविधा ही हुई उन्होंने यह अवसर व्यस्त न खोकर जब ध्यान का परिमाण बढ़ा दिया योगिन जितना ही आंतरराज्य में डूबने लगे उतना ही उनके बाह्य जीवन में गंभीरता तथा उदासीनता का भाव व्यक्त होने लगा मौसा जी को सब समझते देर न लगी पर ऐसे उच्च जीवन के बारे में ज्ञान न होने के कारण इसे उन्होंने अस्वाभाविकता का पूर्व लक्षण समझा और प्रतिकार के लिए योगिन के पिता को लिखा लड़का बड़ा हो गया है अब उसका विवाह न करके ऐसे ही रखने पर वह बिल्कुल ही भाग जाएगा